अच्छा गई एक बंद से टॉक्स गिवन इन पॉवर बंदर इंडिया डिस्कोर्स नंबर सिक्स जो देखा जा सकता है वो संतान ही रहे तो परमत्व कभी भी देखा नहीं जा सकता जो देख रहा है वो परव है इस बात को थोड़ा समझ लेना जरूरी है जो भी दिखाई पड़ता है उसका नाम ही संचार है और जिसको दिखाई पड़ता है उसका नाम परवत है इसलिए परमर्तवक कभी दिखाई नहीं पड़ सकता लेकिन कहता है कि मैंने परमात्मा को देखा है। एक तो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ सकता वो कोई परमात्मा है जिसको दिखाई पड़ता है दूसरी बात जहाँ परमात्मा का अनुभव होता है दिखाई तो वो पता नहीं क्योंकि तो मैं वही हूँ आप वही हैं। लेकिन जब इस स्वयं का अनुभव होता है तब मुझसे अंग तो जो दिखाई पड़ते ये झूठ है दूसरी भूल तो वो ये करता है की कर कर देखा मैं तो बचता नहीं बना जहाँ परमात्मा का अनुभव होता है इसलिए असल कोई बात नहीं हो सकती की कोई गह मैं परमात्मा को देखा हूं लेकिन राम और कृष्ण देखे जा सकते हैं बुद्ध और महाजीव देखे जा सकते हैं सचमुई बुद्ध और महाजीवी देखे जाएंगे न और कृष्ण इन लोग मनुष्य की कल्पना बहुत तो समर्थ है कल्पना इतनी समर्थ है कि जो नहीं है तो वो भी देखा जा सकता है अगर कोई ठीक से कल्पना करे तो प्रतीजियां हो सकती है स्वप्न भक्त और उसी प्रभाव ईश्वर का साक्षात्कार समझ लेते है। अगर कोई निरंतर धारणा करे निरंतर कामना करे निरंतर कल्पना करे निरंतर पुकारे और चिड़ा है रो और चौबीस घंटा स्मरण करे कृष्ण का कृष्ण का प्रश्न तो चित्त में एक छवि बननी शुरू हो जाएगी उस छवि को इतना प्रकार मिल सकता है कि वो छवि बाहर दिखाई लगे तो वो पिछेपुर होगा वहां कोई मौका नहीं लेकर दिखाई तो पड़ सकता और अगर किसी के पास कभी कृदय हो तब तो बहुत आसान का नाम सुना होगा गांधी जी अपने दुनिया में एक करते थे कभी जो कल्पना सिंह एक रात उसे के एक ऊपर आधी रात अंदोलन में खड़ा था पुल के ऊपर पुलिस वाला जो वहां पैरे पर था उसने पूछा कि महा कहते कैसे कर लिया तो वो ब्रिज ऐसा था कि वहां अक्सर लोग आत्महत्या करते थे एक सिपाही तैनात था इसीलिए कि रात बजे को, तो को देखकर उस सिपाही ने कहा की अब तुम देर करके आये जिसमें आत्महत्या करनी थी उसने करनी है मैं दूसरे को स्त्री में खड़ा हो करूंगा कुछ सिपाहियों को तो घबरा गया है वो था ड्यूटी पर तैनात कौन गिर गया तो लेकिन रोल चला जा रहा है तो कौन था, तो था तो टिस्ट ने कहा स्त्री की नाम बताया उसकी माँ का नाम उसके पिता का नाम सब जमीन सब बताया थाने में पहुंचा थाने में जो इंस्टेक्टर था वो पहचानता था उसने का टॉल साहब को लिया और सा ही घराने के लोगों ने एक था उसने तलस्तान को पूछा कि क्या करते हैं आप कौन लग गया थाने में पहुँच कर कर करना एक उपन्यास उस तो उपन्यास लिख रहा है वो पात्रा आज की रात कहानी वहाँ पहुंचती है कि वो जाके बोल गई मैं भूल गए किताब बंद करके मैं वहाँ पहुंच गया जहां कहानी में आत्महत्या करती मैं बहुत खराब उसकी होता था की शादी ने सिपाही तो कहने लगा था सुनने कहा उसके पिता का नाम माँ का नाम उसने कहा आदमी कहते हैं आप इतना कल्पना के चित्र इतने था था। बार बार सजीव मालूम पड़ते हैं मुझे की मैं कई बार भूल जाता हूँ बल्कि सच तो यह है की असली आदमी इतना सजीव नहीं मालूम पड़ते जितनी मेरी कल्पना थी पानी अपने कल बताया जिसमें बड़ी चोट थी निशान था और उसने कहा कि एक बार में लाइब्रेरी इत्री चल रहा है और मेरे साथ एक स्त्री चल रही थी वो भी मेरी पात्र की किसी कहानी की थी नहीं लेकिन मैं उससे बातचीत करता हूँ ऊपर चढ़ रहा सकली जगह थी और ऊपर से सज्जन उत तो रहे थे मैंने सोचा कि था स्त्री को दसाने बचा तुम्हें बचा बचने की कोशिश में स्त्रियों से नीचे गिर गया जब सुनियों से नीचे गिर गया ने मुझसे आगे का पागल हो क्यों बचे तो मुझे दो काफी जगह थी तो तो तो भगवान का साक्षात्कार करना कितना सरल हो सकता है तो कभी जितना चाहिए कल्पनाशील मन चाहिए और फिर ऐसी तरकीबें कि कल्पनाशील मन को और कल्पनाशील बनाया जा सकता जब उपवास करके अगर लंबा उपवास किया जाए तो मन और दिन कल्पना प्रबंध इन हो जाए कभी आपको अगर बुखार में जमन करनी पड़ी हो तो आपको पता होगा कि अगर लंबी जमुन करने पड़े हो बुखा रहना पड़ा हो बुखार में कमजोरी पड़ गई हो भूख से पड़ा हो तो कभी खाट आकाश में भी मालूम पड़ेगी कभी देवी देवता दिखाएंगे कभी भूख वो सब दिखाई पड़ेगी वो कमजोर चित्र को बहुत आसान है इसलिए लोग मन के उपवास करके चित्र को कमजोर करते हैं कि जो भी उपवासों के द्वारा और कुछ भी नहीं होता चित्र कमजोर होता है और कमजोर चित्र तर्क करने में असमर्थ हो जाता है कमजोर चित्र जांचने में कमजोर हो जाता है कि क्या सही है क्या झूठ है कमजोर चित्र सपना देखने में सर्व हो जाता है और जो भी आपकी कल्पना हो तो देखा जाता है उपवास तो करिए और एकांत एक में चले जाइए एकांत में जाना भी कल्पना के लिए बड़ा सही होती है परीक्षा किया है अकेले जंगल में गुजर रहे हो तो पक्का भी फरसता है और तो लगता है कौन आ गया अंधेरी रात में अकेले हो तो जरा सी चोट आवाज होती है और लगता है कि कौन आ गया भूत प्रेत के ढंग पढ़ना शुरू हो जाता है जब ढंग से भूत प्रेत देखते हो उसी ढंग से भी देखे जाते हैं फर्क ज्यादा नहीं है में चित्त संवेदनशील हो जाता है दिन में चित्त उतना संवेदनशील नहीं होता चारों तक लोग हैं और उनकी मौजूदगी आपके चित्र को ज्यादा परवेदन लेती लेकिन किसान को चले जाइए जंगलों में चले जाइए हिमालय में चले जाइए सिर्फ बस जो भी कल्पना करने को राह कर सकते हैं। और फिर तीसरी विधि है कि खुद को आपोधित करिए रखिए मूर्ति सामने उसको देखिए उसके साथ ही जागे उसके साथ ही सोइये उससे बातें करिए हाथ जो प्रार्थना करिए ऐसा मूर्ति को पकड़ लेता है फिर वो उस मूर्ति को बाहर प्रयुक्त भी करता है मैं उसको बाहर जो युक्त करता है उसी का दर्शन हो जाएगा उसको चाहे तो भगवान का दर्शन करने देते ऐसे भगवान का दर्शन नहीं करता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 अनुभव हम उसे करते हैं जो हम स्वयं हैं अन्य को देखा जा सकता है लेकिन अन्य के के और स्वयं के बीच में पता फासला दूरी मैं आपको देख रहा हूँ तो आपके और मेरे बीच एक दूरी। देखने में पता दूरी है देखने में कभी भी निकटता नहीं होती चाहे कि हम कितने निकट खड़े हो जाए देखने में दूरी है दर्शन में फाखला है डिस्टेंस है और परमात्मा को दूरी से नहीं जाना जा सकता परमात्मा को तो उसके साथ एक होकर ही जाना जा सकता इसलिए परमात्मा का दर्शन नहीं होता अनुभूति होती है। और अनुभूति का, का मतलब आपने कभी दर्द का दर्शन किया पैर में चोट लगी आपने कभी दर्शन किया नहीं उसकी अनुभूति की दर्शन कभी नहीं किया आपने कभी प्रेम का दर्शन किया प्रेम की अनुभूति की दर्शन कभी होती जितने गहन बात होगी जितनी निकट होगी उसका हो करते परमात्मा सर्वाधिक निकट है हम परमात्मा में ही है परमात्मा ही है इसलिए परमात्मा का कोई दर्शन नहीं होता अनुभूति बच्चों और अनुभूति तभी होती है जब मेरा ये ख्याल मिल जाए कि मैं हूँ क्योंकि ये मैं अनुभूति में सबसे बड़ी बाधा है जब ये मैं मिल जाता है और परम शांति होती है भीतर क्योंकि जब तक मैं है, तब तक शांति नहीं है मैं अतिरिक्त और कोई शांति नहीं है मैं ही अशांति का सूत्र है जितने जोर से मैं और मैं और मैं चल रहा है उतना ही चित्त शांत जिस दिन में शांत हो जाता है उस दिन तो तो उसे जान पाते हैं जो भीतर छिपा इस भीतर जो छिपा है उसे जानना ही परमात्मा का भी बहुत निश्चित ही जो अपने भीतर से जान लेता है वो ये भी जान लेता है कि तो वही फैला है सब में लेकिन वो भी दर्शन नहीं है वो भी भीतर से ही अनुभव है जैसे कोई वृक्ष का एक पत्ता हवा नहीं दिंदा शायद वो पत्ता सोचता हो कि मैं हूँ और शायद वो पत्ता ये भी सोचता हो कि उसके निकट के पत्ते अन्य है भिन्न है दूसरे क्योंकि तो उस पत्ते को वो पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं ये दूसरे पातला पाथला है एक पत्ते में, के दूसरे पत्ते में है। वो पत्ता मैं, मैं है। लेकिन पत्ता अगर अपने भीतर प्रवेश करे थोड़ा तो अपने भीतर प्रवेश करने से वो शाखा में प्रवेश कर जाएगा जिसमें सारे पत्ते जुड़े और तब वो जाने मैं सोचता था मैं मैं हूँ मैं मैं पूरी शाखा में हूँ ये सारे पत्ते में और अगर और भीतर प्रवेश करे तो पता चलेगा नीचे की जल से सारी शाखाए भी जुड़ी तब वो समझेगा की न केवल और अगर प्रवेश करे तो जड़े पृथ्वी से जुड़ी है और पृथ्वी से बिना जुड़े नहीं हो सकती तब शायद वो समझे की पृथ्वी भी मैं हूँ और जिस पृथ्वी से मेरा वृक्ष जुड़ा है उसी से दूसरे वृक्ष भी जुड़े तब वो शायद समझे कि सारे वृक्ष में हों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 एक पत्ता है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड लेकिन ये पत्ता जितने भीतर प्रवेश करे उतना ही पता चलेगा बाहर देखे तो ये कभी पता नहीं चलेगा पता चलेगा दूसरे पत्ते दूसरे दूसरे दक्ष दूसरे में कहा चांदारी कहा सूरज की सब फासला है बाहर से देखने पर फासला है भीतर से देखने पर फासला मुझ जाता क्योंकि भीतर से सब जुड़ा है अपने भीतर उतर के स्वयं को जान लेने से ही परमात्मा को जानने का द्वार खुलता है इसलिए ये मत पूछिए कि मैंने कभी परमात्मा को देखा या नहीं देखा किसी ने कभी नहीं देखा हाँ जाना है और जान कोई भी सकता है क्योंकि हम मरीज है जानने के लिए कहीं दूर नहीं जाना किसी तीर्थ में हो किसी मंदिर में किसी हिमालय पर में जानने के लिए जाना अपने बीच एक छोटी सी कहानी फिर मैं पूछता मैंने सुना है की जब सृष्टि बनी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 मैंने पशु बनाए पशु कभी मेरे द्वार पर नहीं आए पक्षी बनाए कभी पक्षी मेरे द्वार पर नहीं आए चमदारे बनाए लेकिन ये आदमी मुसीबत का घर है ये सुबह शाम चौबीस घंटे द्वार पर दब देगा कहेगा कि ये करो ये करो ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए इस आदमी से बचने का मुझे उपाय चाहिए मैं कहाँ छिप तो किसी देवता ने कहा हिमालय छिप जाइए तो उसने कहा समय पता नहीं बहुत जल्द में वक्त आया जाए और चमती हिमालय पर चढ़ तो किसी ने कहा छिप जाइए भी कुछ काम नहीं चलेगा जंगली अमली के वैज्ञानिक महादेव जाएंगे कितने ने कहा चांदता बैठ जाइए उसमें तो उससे भी कुछ होने वाला नहीं जरा ही जरूर जीतेगा और चांदारों पे आदमी पहुँचाएगा तब एक बूढ़े देवता ने उसके काम का एक ही रास्ता है आप आदमी कभी तक छिप जाइए वहाँ आदमी कभी नहीं जाए और ईश्वर ने बात मान ली और आदमी के भीतर छूट गया और आदमी हिमालय पे भी पहुंच गया शानदारों को तो भी पहुंच जाएगा पर में पहुंच गया एक जगह पर छूट गई है जहां आदमी नहीं पहुंचता वो खुद के नहीं और धार्मिक आदमी भी कहता है ईश्वर कहाँ है ये ये सवाल ही धार्मिक है और धार्मिक आदमी भी कहता है ईश्वर के दर्शन कैसे करूँ ये सवाल ही नास्तिक का है आस्तिक की पूछता ही नहीं आस्तिक की पूछता ही मैं और जो तुम जान लेता हो जो जान लेता है कि मैं मैं परमात्मा है लेकिन नास्तिक भी आस्तिकों की शक्लों में बैठे हुए हैं। मंदिर में मूर्ति बनाते हैं, सारी मूर्तियां नास्तिकों में बनाई कोई आस्तिक कभी परमात्मा की मूर्ति नहीं बना सकता क्योंकि आस्तिक जानता है कि उसकी मूर्ति बन नहीं सकती कोई आस्तिक कभी परमात्मा की ना मूर्ति बना सकता है और ना कोई आस्तिक परमात्मा की मूर्ति कभी तोड़ सकता है क्योंकि वो दोनों ना हैं लेकिन दो तरह के आस्तिक भी तुम समझे मूर्ति बनाने वाले मूर्ति तोड़ने वाले लेकिन दोनों मूर्ति को मानते बहुत एक पूजने के लिए मानता है एक तोड़ने के लिए लेकिन दोनों मूर्ति से बेचने में ये सब मास्तिकों की कतारें हैं जो भू से अपने को आस्तिक समझ आस्तिक वो है जो कहता है सभी मूर्तियां उसकी इसलिए उसकी मूर्ति बनाने की और क्या जरूरत इतनी तीनों मूर्तियों लोगों ने दिखाई पड़ता तुम और एक बना के पत्थर के बैठा कर उसको देखो सब कुछ वही है तो आस्तिक मंदिर नहीं बना सकता क्योंकि मंदिर नास्तिक का सबूत है नास्तिक मंदिर बनाएगा वो कहेगा यहाँ भगवान है यहाँ भगवान का मतलब होता और सब जगह नहीं जो आस्तिकता है जो भी है मंदिर में जो आस्तृता है कण कण सीट है जो आंख के है वही है और तो कुछ भी नहीं है और लेकिन ये ये कहने वाले का मतलब ये नहीं है कि कहीं अंधेरे में भगवान को तो उसका मिलना कहीं जो हो गया कहीं हाथ से नमस्कार जोड़ तो हाथ नमस्कार हो गई ऐसा कुछ भी नहीं इसका कोई मतलब इतना है कि वो अपने भीतर उतरा है और मैं मिट गया है और वो द्वार खोल गया है जहाँ से संपूर्ण अस्तित्व साक्षात्कार हो जाता है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 भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो इस समाज को ऊंचा उठाने के लिए क्या किया जाए इसमें दो तीन बातें समझ लेनी जरूरी पहली तो बात ये गलत है कहना कि आजकल समाज नीचे देखता जा रहा है इससे ऐसा भ्रम पैदा होता है कि पहले समाज ऊंचा था समाज ऊंचा कभी नहीं रहा। कभी नहीं रहा और ये ध्यान रहे ऊंचाई से नीचे की तरफ जाना होता ही नहीं ऊंचाई से नीचे की तरफ जाने जैसी घटना घटती ही नहीं है हा धोखे की ऊंचाई हो तो हो जाता है। कोई मनुष्य कभी भी ऊंचाई से नीचे की, की तरफ नहीं जाता तर हाँ धोखे की ऊंचाई हो तो हो सकता है और जब कोई नीचे चला जाए तो समझ लेना चाहिए जिससे हमने ऊंचाई समझी थी ऊंचाई नहीं थी सिर्फ धोखा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 इसके आधार पर हम जो भी करेंगे वो गलत होगा क्या है इतिहास में बड़ी भूल हो जाए और जिन सब भी भी जैसे अभी इन पचास सालों में में जितने लोग पैदा हुए इनमें से गांधी का नाम हजारों साल तक याद रहे पांच हजार साल भी गांधी का नाम से रहे नाद करेगा ना आपको नए पचास वर्षो में जितने लोग पैदा हुए किसी की याद रह जाएगी लेकिन गांधी का नाम टिके बचे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 समाज जितना काला होता है महापुरुष उतने ही चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं अगर समाज महान तो हो तो महापुरुष का पता लगाना मुश्किल असंभव बिल्कुल असंभव है अगर गांधी जैसे सौ दो लोग भी मर्म हो तो मोहनदास करमचंद गांधी कहाँ पैदा हुए तो जि करेगा पोरबंदर हो जाएंगे लेकिन मरुख होते हैं जो पूरा समाज ही उस उसम काले तख्ते पर जरा सी चमकते वो क्यों क्योंकि समाज बिल्कुल काले तख्ते की तरह साबित हुआ उसमें वो चमकते हुए नाम दिखाई पड़ते रहे और फिर उन चमकते हुए नामों के अनुसार हम पूरे समाज का निर्णय ले लेते जो की बिल्कुल इन लॉजिकल बिल्कुल तत्सुरू है महापुरुष पैदा हुए समाज पैदा नहीं हुआ और ये भी ध्यान रहे जिस दिन मरण समाज पैदा हो उस दिन महापुरुष इतनी आसानी से मन पहचाने जाते है। दूसरी बात अतीत बीता हुआ जो हो चुका उसके दुखद स्मरण से भूल जाते सुखद स्मरण से रह जाते अगर आप अपनी जिंदगी में लौट कर देखिए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 सुख को हम समझो कर रख लेते हैं अपने मन है। में ये सुख की बातें रहती हैं ज़िंदगी और है इसलिए सुखद नहीं एक छोटे से बच्चे से पूछो कि बचपन कितना सुखद बच्चे बहुत जल्दी जबान हो जाना चाहते हैं बचपन में छुटकारा चाहते लेकिन बूढ़े कहते हैं बचपन बड़ा सुखद बच्चे बहुत जल्दी में रहते हैं कब जबान हो जाए क्योंकि जवान आदमी शानदार दिखाई पड़ता है बच्चों को कोई भी सुख नहीं स्कूल में शिक्षक डांटता है घर में माँ पीछे पड़ी है बाप पीछे पड़ा है जिंदगी एक मुसीबत है परीक्षा है ये कोई सुख नहीं बच्चे को लेकिन बुले आदमी को बचपन के सुख याद आते बच्चे को तो बिल्कुल नहीं मानने पड़ते कि कोई सुखे कोई बच्चा नहीं कहेगा कि मैं सुखी हूं लेकिन तब बुले रहते जब मैं बच्चा था तो बहुत सुखी था ये तख्यगत नहीं है ये पेक्चुअल नहीं है ई नहीं है जब जिंदगी गुजरती तो है वो सुखपुर मालूम पड़ती जब बीत जाते हैं दिन तो सुख की सौरभ बांकी रह जाती है दुख भूल जाते हैं बस सुख की कथा याद रहे और जो व्यक्ति के सांस होता है वही समाज के सांस होता है अति स्वर्णयुग मालूम पड़ता है वो सुंदर था जो बीत गया जो है वो जो मालूम पड़ता है हर पीढ़ी ये करती है की अब जमाना बिगड़ गया पहले जमाना अच्छा पिछली पीढ़ी भी यही करती थी उससे पिछली पीढ़ी भी यही करती थी लौट पे चले जाओ पीछे हमेशा हर पीढ़ी ने ये कहा है कि वो जमाना और था जो हमने देखा आप सब बिगड़ गया और आप हैरान हो गए दुनिया में एक भी किताब ऐसी नहीं है जिसने ये लिखा हो कि आजकल का जमाना ठीक है हर किताब में ये लिखा है जो पहले का जमाना ठीक तो पुरानी से पुरानी किताब में लिखा होगा चीन में छह हजार वर्ष पुरानी किताब मिली उस किताब की भूमिका में लिखा है कि धन्य है पहले हुए अब तो जमाना बिगड़ गया है हजार साल पुरानी किताब भी ये कहती है कि पहले का अच्छा बच्चा था अब बढ़ गया ये पहले कब था यह था भी साइकोलॉजिकल इंदर में ये कोई मानसिक धोखा है कि कभी था पहले का युग प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ भी और पहले की बात करते हैं कि और पहले कब था नहीं इसमें मानसिक ग्रंथ याददाश्त, गुजरते गुजरते सुखद बांकी रह जाती दुखद भूल जाती उस सुख को भी संजोत हम बैठ जाते हैं वह हमारी धरोधर बन जाता है बस वो हमारे चित्त की संपत्ति हो जाता है फिर उसी को हम समझोते रहते हैं। और फिर ये जो भाव बन जाए भीतर तो फिर जो भी मौजूद है वो बुरा दिखाई पड़ने लगता है वो उतना बुरा नहीं होता जितना दिखाई पड़ता है वो जो स्मृति का हमने सुख बना रखा है उसकी तुलना में बुरा दिखाई पड़ने है तो पहली तो बात समझने में जरूरी है कि दुनिया कभी अच्छी थी समाज अच्छा था ये द्रव और ये समझ लेना इसलिए जरूरी है कि अगर समाज को अच्छा बनाना है तो पुरानी कोई तरकी में काम नहीं करेंगी क्योंकि वो तरकी में काम में लाई जा चुकी है और समाज अच्छा नहीं हो सका मिसा गांधी जी कहते हैं कि रामलाल जिले आओ ये पीछे लॉक चरणों की दमीन है पीछे लॉक चरण से कोई भी तभी अगर रामराज अच्छा होता तो हम आगे आते ही नहीं हो जाते वो अच्छा नहीं उसे छोड़ना पड़ा वो छूटा हो गया आगे जा सकते हैं हम पीछे नहीं लौट सकते आगे ही जाने का उपाय है पीछे लौटने का उपाय भी नहीं लेकिन जो लोग ये मान लेते हैं कि पहले अच्छा था बस फिर वो निश्चितता से पहले के गणवान करने लगते है और कहते है की पहले जैसा समाज बनाओ वर्ण बनाओ आश्रम बनाओ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 लेकिन आगे समाज अच्छा हो सकता है मेरी दृष्टि पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ है मैं कहता आगे समाज अच्छा हो सकता है हिलने लेकिन उसके लिए हमें दुनिया भी चिंतन करना पड़ेगा हमारे चिंतन की प्रत्युआ दुखी और असक्तर पड़ी जब हम कहते हैं चोरी है और हम चोरी को दारी देते हैं और चोरी भरती जा रही है लेकिन कोई भी ये नहीं करता की चोरी समाज में चोर है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 कि चोरों को ही समझाने आने वाली बात है कि चोरी मत करना और जब सुबह से शाम तक यही समझाते हैं तो उसका मतलब साफ है कि चोर काफी रहे तो तो हो लोग आज सफल करते मामला खत्म हो जाए अगर बुद्धों के वचन उठा देखने तो एक दिन ऐसा नहीं जिस दिन समझाते तो हो तो कि चोरी मत करो हिंसा मत करो दूसरे हिस्से की तरफ बोले नजर से मत देखो ये सारी की सारी बातें करो झूठ मत बोलो बेमानी मत करो भ्रष्टाचार मत करो इन समझा रहे हैं तो सूर्य से लेकर शाम तक किसको समझा रहे हैं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 डाक्टर का पता लगा कि गाँव की बीमारी का पता चल सकता है बीमारों को नाचने की कोई जरूरत नहीं जिस गांव में कोई भी डॉक्टर ना हो शक होता है तो डॉक्टर हो जाता बीमार डाक्टर को पैदा कर ही लेते पापी हमेशा उपदेश तो को पैदा कर लेते उपदेशक उपदेश नहीं देता पापी उपदेश करवाते जब चोरी बढ़ती है तो को कोई ना लगता है चोरी बुरी समाज हमेशा ऐसा ही रहा है और ऐसा ही रहेगा अगर हम बुनियादी बातों को नहीं समझते नाउ से चिन्ह हुआ एक अल्पत आदमी तो कोई ढाई हजार साल पहले वो एक राज्य का कानून मंत्री बना दिया गया पहले ही दिन मुकदमा आया एक आदमी ने चोरी की थी चोरी पकड़ गई थी और आदमी ने स्वीकार कर लिया कि मैंने चोरी की है अब लाओ से फैसला देना था सजा था उसने छह महीने की सजा चोर दे दिया और छह महीने के उस साहूकार को, को जिसके घर का आपका है कभी सुना है किसी कानून है कि जबकि घर तो चोरी हो उसको भी सजा मिले तब तो हज हो गई लाउत् ने कहा कि जब तक साहुल को भी सजा नहीं मिलती तब तक, तक दुनिया से चोरी बंद नहीं हो सकती एक आदमी के पास गांव की सारी संपत्ति इकट्ठी गई चोरी नहीं होगी तो क्या हो अगर एक आदमी के पास गांव की सारी संपत्ति इकट्ठी हो जाए ऐसा समाज हो कि एक तरफ संपत्ति इकट्ठी हो जाए एक तरफ भूख इकट्ठी हो जाए तो चोरी नहीं होगी तो क्या होगा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 उस वर्ग तक भी पहुंचनी चाहिए जहां भूख है जहां दिनता है जहां दरिद्रता है जब तक वहां की संपत्ति नहीं पहुंच जाती तब तक चोरी रोकते अगर चोरी रोकनी है तो धन बढ़ाओ और निर्धन को कम करो जब तक निर्धनता है चोरी रहे कितना ही समझाओ कितना ही बुझाओ इससे तो कुछ होने वाला नहीं लेकिन हम बुनियादों को पकड़ना नहीं चाहते हम एक एक चोर को सुधारने की कोशिश करते हैं पूरे समाज की व्यवस्था चोरी करवाने वाली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 जीवन के सारे उपद्रव इसी तरह विकसित होते हैं। लेकिन किसी उपद्रव को मिटाने में समाज आज तक समझ नहीं हो सका और नहीं होने का कारण यह है कि हमने उनकी मूल भित्ती को नहीं चोट नहीं पहुंचाई हम ऊपर ऊपर दिन काम करते रहे से को कानून मंत्री का पद छोड़ देना पड़ा क्योंकि सम्राज्य का तुम्हारा दिमाग खराब सारे गाँव में चलते आदमी पागल लेकिन मैं आपसे कहता हूँ से पागल नहीं था पूरा गाँव पागल लाह ने जो कहा था बुनियादी रूप से सच था और जिस दिन दुनिया में लाहौल की बात स्वीकृत हो जाएगी उसी दिन चोरी खत्म हो जाएगी उसके पहले चोरी खत्म नहीं हो सकती हाँ एक चोर बदला जा सकता है दूसरा पैदा हो जाएगा इससे कोई अंतर नहीं हो सकता व्यक्तिगत रूप से एक आदमी एक समाज में भी चोरी से बच सकता है लेकिन समाज चोरी से नहीं बदल तो हमें बुनियादी चिंतन करना जरूरी है कि जीवन के ढांचे को फिर से सोच ले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 और कोई आदमी अमीर नहीं है पिछले जन्मों के पढ़ियों के कारण समाज की व्यवस्था के कारण करेंगे लेकिन हम यूनदारों साल से और इसकी वजह से ना गरीबी मिट्टी न धन पैदा होता क्योंकि निर्धन अपनी निर्धनता में तप्त हो जाता है संतुष्ट हो जाता है कि ठीक अब पिछले जन्मों के कर्मों को तो बदला नहीं जा सकता अब अगले जन में जो कुछ कर सकेंगे कर रहे हैं अगले जन्म मिले में मिलेगा जन्म में मिलने वाला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 हम आदमी को क्या सिखा रहे हैं हम उसमें उल्टी बातें सिखा रहे हैं जो स्वभाव के प्रतिकूल है जो स्वभाव के अनुकूल नहीं है जैसे हम कहते हैं कि कितनी कामता बढ़ गई, संयम होना चाहिए एक मित्र ने प्रश्न भी पूछा है संदर्भ में वो भी संदर्भ में आपकी आदला में किसी मित्र ने पूछा कि गांधी जी संयम पर जोर देते ब्रह्मचरी पर जोर देते वो कहते हैं संयम जीवन आप क्या कहते हैं मैं कहता हूं संयम पाप है जीवन नहीं और मैं कहता हूं कि ब्रह्म की बातें करना इतना खतरनाक है जिसका कोई हिसाब नहीं है लेकिन उसको समझने लेना पूरा सबको निर्णय लेना संयम बिल्कुल नहीं चाहिए चाहिए समझ संयम नहीं जितनी समझोगे संयम अपने आप आएगा लाना नहीं पड़ेगा जो संयम अपने आप आता है वो तो हितकर है और जो लाना पड़ता है वो बिल्कुल जहर है और है लेकिन अब तक यही सिखाया गया है कि संयम साधो साधा हुआ संयम साफ है साधे हुए संयम का क्या मतलब होता है साधे हुए संयम का मतलब होता है भीतर कुछ है ऊपर से कुछ पकड़ो भीतर काम वाटना है ऊपर से ब्रह्मचर्य का पाठ रखो भीतर काम चलेगा सेक्स चलेगा ऊपर ब्रह्मचर्य की बातें चलो ब्रह्मचर्य ऊपर रहेगा भीतर ब्रह्मचरी से बिल्कुल उल्टी आत्मा रहेगी अगर ब्रह्मचारियों की खोखरी खोली जा सके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 उसके सब सिंबल पकड़े जाते हैं, क्योंकि मन मत्स्य पूरे वक्त चलता है और चलने से पता चल गया कि जब सेक्स का मन में विचार चलता है तो धनिया किस तरह धड़कती है वो धनियों की धड़कन दादाज पर आ जाती है और पता चल जाता है कि भीतर क्या चल रहा है अब बहुत जन में धोका नहीं चल सकता कि भीतर कुछ चलता है उस पर आप कुछ चलाते रहे ब्रह्मचर्य आता है वो बात दूसरी है उसके लिए कभी नहीं कोई संयम साधना पड़ता है वो आता है सेक्स की अंडरस्टैंडिंग से दमनचरी जो आदमी अपने काम वासना को जितना समझ लेता है उतना ही मुक्त हो जाता है लेकिन ब्रह्मचर्य लाना नहीं पड़ता लानी पड़ती है सेक्स की समझ जितने सेक्स की व्यक्ति की समझ बढ़ती है बोझ बढ़ता है ज्ञान बढ़ता है उतना ही ब्रह्मचरी फलि होता है ब्रह्मचरी लाना नहीं आता है जैसे आदमी चलता है और पीछे छाया आदमी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 धन को दबाओ लोग को दबाओ पुरुष को दबाओ सबको दबा लो जिसको दबाओगे वो भीतर बैठ जाए ऊपर कपड़े सफेद भीतर आदमी काला बैठ जाए और वो काला आदमी वो पूरे वक्त लेगा और इसलिए अक्सर ये होता है आपने देखा होगा धार्मिक आदमी को तो अगर गौर से देखे तो उसके व्यक्तित्व दिखा तो का दिखाई पड़े उसके व्यक्तित्वी दिखाई पड़े ऊपर से कुछ होगा भीतर से बिल्कुल दूसरा आदमी हो उसके व्यक्तित्व मालूम पड़ेगा एक उसका व्यक्तित्व होगा जैसा वो तो दिखाई पड़ता है एक उसका व्यक्तित्व होगा जैसा वो है और वो भी जानता है लेकिन फिर वो उल्टे रास्ते अत्यास करेगा वो पीछे के रास्ते अत्यास करेगा और उन पीछे के रास्ते उसकी गति चलेगी यहां वो कहेगा कि लोध लोध पाप है लोभ ठीक नहीं लेकिन अगर उसके चित्र की दशा समझे तो लोभी की होती है वो दिन चिंता करेगा कि स्वर्ग कैसे मिल जाए मोक्ष कैसे मिल जाए ये भी लोभ के रूप क्या चाहते हो स्वर्ग में क्या दर्ज है स्वर्ग के पानी ये ग्रीज यहां दबा लिया वहां निकलना शुरू हो गए यहां वो कहेगा कि स्त्रियों से भूख रहना और स्वर्ग में इंसान करेगा अक्षराओं का ये स्वर्गीय अफसराओं की जरूरत क्या है ये किस दिमाग के अंदर के स्वर्ग की अफसरा और आपको पता नहीं होता पाता है यहाँ जमीन पर जो स्त्री है वो तो बिचारी जवान भी होती है और बोली भी हो जाती है स्वर्ग की अफसरा कभी बुरी नहीं होती सोलह साल कोई स्त्री में उठ जाती उसके आगे उठ जाता सोलह के ऊपर अगर किसी स्त्री की चाहना मरना हो स्वर्ग मत जाना वहां सोलह के ऊपर कोई स्त्री होती है तो सोलह बिठा जाता ये कौन बहुत शास्त्र लिख रहे हैं स्वर्गों का इनके दिमाग में क्या है ये किस बात के सबूत है इनकी कल्पना वहां कल्प वृक्ष बनाए हैं जिनके नीचे बैठ जाइए और जो भी कामना करिए पूरी हो जाती है और यहां वो कहते हैं कामना छोड़िए है, कामना छोड़ने को स्वर्ग मिलेगा स्वर्ग में कल्प वृक्ष जिम के नीचे बैठने से सबका पूरी हो जाएगी ये क्या करते रहे क्या चक्कर ये? है ये दिमाग कैसा है ये धोखा किसको दिया जा है दिमाग है जिसको दबाता है आगे पानी का इंतजाम कर रहा है जो जो यहाँ यह छोड़ता है वहां पानी का इंतजाम कर रहा है लेके उसी पाने के लिए छोड़ रहा हम तो समझते बहुत त्याग किया जा रहा है लोग छोड़ा जा रहा है कोई लोग नहीं छोड़ा जा रहा है जिस आदमी का लोग छूट जाता है उसके मन में स्वर्ग की कामना भी उसी छूट जाता है क्योंकि जब लोग नहीं है स्वर्ग की जरूरत क्या का ही विस्तार है जिस आदमी का लोभ छूट जाता है उसे तो मोक्ष की कामना भी छूट जाती है क्योंकि मोक्ष भी लोभ का विस्तार है पर हम आनंद की आकांक्षा भी तो लोभ का विस्तार है लेकिन नहीं वो हमें दिखाई नहीं पड़ता तो हमने के एक दिक्कत की पर्सनैलिटी एक धोखा देने वाला व्यक्ति विकसित किया और उसने ही सारे समाज को रुगण किया है बीमार किया भ्रष्ट किया सबसे बड़ी भ्रष्टता एक है कि एक एक आदमी दो दो हिस्सों में खंडित हो जाए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 जो भी मनुष्य के जीवन में उसको स्वीकार करना और समझना और उसको रूपांतरित करना दमन करना अब जैसे क्रोध है मनुष्य के भीतर क्रोध है और प्रकृति ने बहुत जान के क्रोध रखा है और अगर किसी बच्चे में क्रोध न हो तो वो बच्चा विकसित ही नहीं हो सकेगा आज जरा सोचेंगे बच्चा पैदा हो तो उसमें क्रोध है नही हो तो। आप उस बच्चे की कल्पना करें जिसमें क्रोध है नहीं तो वो बच्चा विकसित नहीं हो सके क्योंकि शिक्षक उसको चांटा मारेगा वो बैठा हुआ देखता रहेगा उसे क्रोधी नहीं आया जो शिक्षक के चाटे से सोचे कि मैं जो आज नहीं करके लाया हूं वो करके ला हूं उसका तो नहीं आता उसका बाप पड़ेगा स्कूल जाओ गंगा उछा लेगा वो तो बैठा रहेगा क्योंकि उससे क्रोध नहीं आता गति है सात है वो जरूरी है लेकिन उसका यह मतलब नहीं है वो सदा बना रहे इसका ये मतलब है कि वो एक स्थल पर जरूरी है और एक स्थल पर तो वो सारी की सारी शक्ति रूपांतरित होनी चाहिए जैसे कोई आदमी सीढ़ी पर चलता है तो पहले सीढ़ी पर चढ़ना जरूरी है अगर ऊपर जा रहे लेकिन फिर ऊपर जाए सीढ़ी छोड़नी भी पड़ेगी अब ये तो होता है जब हम सीढ़ी पर चढ़ गए तब हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम चढ़ेंगे क्यों अगर हमें उतरना था तो हम ही नहीं पहले आप बता देते ऊपर जाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ना भी जरूरी है और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी को छोड़ना भी जरूरी है लेकिन सीढ़ी पर ही अटक जाइएगा क्रोध से गुजरना जरूरी है क्रोध होना भी जरूरी है और एक दिन खजा के क्रोध से रोक हो जाने भी जरूरी है लेकिन क्रोध की निंदा नहीं सिखाती है कि नहीं क्रोध सात है छोड़ और छोड़ेंगे कैसे आप क्रोध को? वो कहते हैं क्षमा का भाव धारण करो लेकिन जिस आदमी में क्रोध है वो क्षमा का भाव धारण कैसे कर सकता है वो अगर किसी से यह भी कहेगा कि जाओ उन्होंने क्षमा कर दिया तो उसमें भी क्रोध होगा क्रोधी आदमी की क्षमा भी क्रोध ही होगी हर में भी मजा लेना कि देखो तो मैंने क्षमा कर दिया मैं दूसरा धरना आदमी होरा हुआ व्यक्ति जो भी करेगा उसमें क्रोध होगा इसलिए मैं कहता हूं क्रोध को दबाना मत समझना हाँ क्रोध जितना समझ लिया जाएगा उतना ही बिलीव हो जाता है और जहां क्रोध नहीं है जहां क्षमा का जन्म होता है एक बात को समझ ली ठीक से क्षमा क्रोध की उल्टी नहीं है कि आप क्षमा को ले और क्रोध खत्म हो जाए क्षमा क्रोध का अभाव है एक्संश है क्रोध चला जाए तो जो रह जाता है उसका नाम क्षमा है हिंसा का अभाव है अहिंसा हिंसा का विरोध नहीं है वासना का अभाव है ब्रह्म के लिए वासना का दमन नहीं लेकिन हमें जो समझाया गया वो ये कि वासना का दमन है ब्रह्मचर्य आत्म दमन है ब्रह्मचर्य संयम है ब्रह्मचर्य नहीं संयम ब्रह्मचर्य नहीं संयम का मतलब ये होता है कि वासना मौजूद है तुम संभाल रहे संयम का क्या मतलब होता है संयम का मतलब होता है कि जितना काम संयम कर रहे हैं उन्हें मौजूद है और हम उसको तो संभाले हुए लेकिन जिस काम संभाले हुए हैं मौजूद है और सारे प्राणों में भटक रहा है ब्रह्मचर्य संयम नहीं हो ब्रह्मचर्य काम वासना की समझ से छुटकारा है समझ से सिर्फ ज्ञान के अतिरिक्त और किसी चीज से छुटकारा नहीं होता इसलिए मैं गांधी जी से सहमत नहीं लोग मैं लोगों को सहमत नहीं हूँ जो कहते हैं कि हमें संयम साधना चाहिए और वही जिस तक गांधी जी को अंतिम संतक रही जीवन भर समझना चाहिए साधा लेकिन आपके छोड़ने कुछ शक आ गया कि पता नहीं ये संयम सद पाया कि नहीं क्योंकि संयम कितना ही साधों पीछे वो मौजूद रहता है जिसको आपने दबाया और जीवन अंक होने से एक स्त्री को लग्न लेकर बिस्तर का सोने शुरू किया अपनी जांच के लिए कि संयम पूरा हुआ है कि जीवन भर के ब्रह्मश्री की साधना के बाद भी हितम ये ख्याल है डाउट संदे है संदेह है कि जो मैंने साधा है वो कर पाया है कि नहीं कर पाया लेकिन ऐसा समझे महावीर और बुद्ध को नहीं मेरा मानना है कि गांधी और महावीर और बुद्ध के बीच भुनिया अंतर है गांधी संयम साध रहे हैं बुद्ध असंयम को समझ रहे हैं महावीर हिंसा को समझ के हिंसा से मुक्त हो रहे हैं तो जो शेष रह गया वो अहिंसा है गांधी जी हिंसा को दबा के अहिंसा खोड़ने की चेष्टा कर हैं चेष्टा नैतिक चेष्टा है इसलिए मैं गांधी जी को तो नैतिक महापुरुष करता हूँ धार्मिक व्यक्ति नहीं बुद्ध नागरिक को धार्मिक और करता हूँ धार्मिक और नैतिक व्यक्ति में फर्क करता हूँ नैतिक व्यक्ति वो है जो क्रोध को डरा मानकर क्षमा की साधना करता है जो तख को डरा मानकर ब्रह्मचर्य की साधना करता है जो परिजन को डरा मानकर अपरिश्रम की साधना करता है और धार्मिक व्यक्ति वो है जो परिवार को समझकर कर अपरिग्रह को उपलब्ध होता है जो वास्व को समझकर ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है जो हिंसा को जानकर हिंसा को पहचान हिंसा से छुटकारा पा जाता है और, में और व्यक्ति में अहिंसा सृत रह जाता है धार्मिक और नैतिक व्यक्ति में बुनियादी अंतर मुझे प्रोग आता है मैं जो काम कर सकता हूँ क्रोध को दबा लूँ और रोज दबाता चला जाऊँ और इतना दबाने चलता मुझे भी पता न चलेगा गया, लेकिन फिर भी क्रोध होगा बहुत गहरे बताया आदमी के मन में बहुत गहराइये जिस मन को हम जानते हुए बहुत थोड़ा है उससे दस गुना बल बड़ा मन नीचे छिपाया अंधेरे में अनुकाम सचेतन वहां सड़क जाया जाते हैं और वहां सड़क के नए नए रास्तों से प्रयोग शुरू करे हमें पता भी नहीं चलेगा की ये क्रोध क्या कर रहा है वहाँ हिंसा कर जाएगी और नए मसल में शुरू हो जाए हिंसा का मतलब होता है, है दूसरे को दबाओ। अगर मैं अपने भीतर हिंसा को दबा के अहिंसक हो जाऊं, तो मैं दूसरों को दबाने की तरकें निकालू मैं उनसे कहूंगा कि जो मैं कह रहा सत्य जो मैं कह रहा हूँ भगवान की आवाज़ उसे मानना पड़ेगा और उसे अगर नहीं मानते तो मान करके मर जाऊँगा ये भी हिंसा है अगर दूसरे आदमियों को मैं धमकी देता हूं तो मानसन करके मर जाऊँगा तो मैं हिंसा करवाऊंगा हिंसा का मतलब क्या है हिंसा का मतलब है दूसरे पर दबाव हिंसा का मतलब दबा मैं छोड़ा लेके आपके घर पे आ जाऊंगा छोड़ा मान दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानते इसलिए और मैं आपके घर आ जाऊं और ले जाऊं और उनके मैं बोला अंसर करता हूँ न जाऊंगा अगर मेरी बात नहीं कर इन दोनों बातों में दुनिया की भेज नहीं एक में हिंसा प्रगट है दूसरे में हिंसा प्रगट एक में हिंसा ऊपर है दूसरे में हिंसा विकट चली गई दूसरे में अहिंसा ऊपर है हिंसा विकट अहिंसक आदमी अनशन जीव नहीं कर सकता किसी को दबाने के लिए क्योंकि अहिंसक व्यक्ति का कहना यह है मानना यह है कि मैं खोजू एक दूसरे को दबाऊ मेरा हक क्या है मेरा दबाव क्या है मैं हूं कहू एक दूसरे को, को दबाऊ लेकिन अगर हमने हिंसा को भी कर दबा लिया तो हिंसा नए मार्ग खोजेगी अपना कारीजारी रखने के लिए और वो तो मार्ग हो जाएंगे और हिंसा जब अहिंसा की खतर में आती तो और खतरनाक हो जाती तो क्योंकि उनसे पहचान के भी नहीं पाती तो उसने कौन सी रात से, से है मेरी दृष्टि में संयम छोपना नहीं है ब्रह्मचर्य साधना नहीं है ऊपर से आरोपण नहीं करना है भीतर चित्त की जो स्वाभाविक दशा है उसको समझना है लेकिन अब तक संस्कृति ने सभ्यता ने मनुष्य के स्वाभाविक चित्त को स्वीकार नहीं किया है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 जब क्रोध आ जाए तब आप पूरी तरह क्रोध से भर जाए क्रोध आ गया अब मैं क्रोध क्रोध करता हूं। और अगर आप क्रोध कर ले तो आपने कर मन होता है। जान से मैं कोई आदमी क्रोध नहीं कर सकता जैसे ही आपने जाना की मैं क्रोध से भर जाऊँ क्रोध भी हो जाए, क्रोध से मूचान होता है अज्ञान होता, होता है एक मेरे मित्र से क्रोध की आदत उन्हें का नहीं पता। जब क्रोध मुझे पकड़ता तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं बोल रखूँ वो तो हो ही जाता है जब मैं गाड़ी वाली बच चुकता हूँ तब मुझे ख्याल आता है। जब मैं मारपीट कर चुकता हूँ तब मुझे पता चलता है हो फिर हो गया मुझे याद नहीं करता मैं याद कर देता मैंने एक कागज पर लेकर मुझे दे दिया उसमें ले दिया की अब मुझे क्रोध आ है मैंने कहा सदा चुन चंद्र जब भी क्रोध आया कृपा करके रख लेते देखेंगे हो सकता है उसकी कोशिश करें 15 दिन बाद मेरे पास आया एक बड़ी अद्भुत बात हो गई हाथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती हाथ खूसे पड़ा और जैसे कोई चीज भी तक टूट जाती है खटके के और लगता है क्यों भाई और इतना बोझ कि वो गया जो पकड़ता सिर्फ बेहोसी में पकड़ती है बातनाएं मेरे को तो, पड़ोस नहीं इसलिए दमन करने की जरूरत नहीं है जागने की जरूरत है जो बातना सीमित कर रही हैं उसके प्रति जागुए घबराइए मत। सच पकड़ता है, है सेक्स के प्रति जागुए और देखिए कि जात के क्या होगा? है के हैरान हो जाएंगे जिस बाथना के प्रति जागेंगे वही चीन हो जाएंगे और अगर निरंतर जागने का प्रयोग जारी रहे, अवेयरनेस का तो सारी बाथनाओं में छुटकारा होगा। लेकिन ये छुटकारा बहुत दूसरा है संयम नहीं है क्योंकि इसके बाद संयम करने में कुछ भी नहीं बच बचता महावीर क्रोध कहते हैं कि मां क्षमाधान से मैं कहता हूँ झूठ कहते हैं महावीर ने कभी किसी को क्षमा नहीं किया क्योंकि क्षमा वही आदमी कर सकता है जो क्रोध करता हूँ महावीर ने क्रोध ही नहीं किया तो क्षमा करने का क्या सवाल क्रोध दो दिन तक तो क्षमा करने की जरूरत होती है लेकिन वो आदमी क्रोध की नहीं है क्षमा करेंगे महावीर की क्षमा बिल्कुल झूठी बात है क्षमा के पहले क्रोध करना जरूरी है को होने के लिए पहले कोता होनी जरूरी है लेकिन जिसकी हिंसा किता हो गई है उसे ये भी पता नहीं होता कि ना अहिंसा को तो उसकी जिंदगी एक सहज जीवन में जाएगी पहुंचे एक सहज मनुष्य को अब तक गलत ऊंचलों को ढाला है, इसलिए समाज ऊंचा नहीं उठ पाया समाज ऊंचा उठेगा उसी दिन जिस दिन मनुष्य के सहजता को स्वीकार कर लेंगे को उसके व्यक्तित्व जो भी है उसको करेंगे उसको समझेंगे उस पर मेडिटेट करेंगे आदमी को, में में को नियंत्रण करना नहीं सिखाना आदमी को जागरना दिखाना है और अगर हम जागरना दिखा सकते तो दूसरी मनुष्यता पैदा हो जाएगी ऐसी मनुष्यता जमीन पर कभी भी नहीं थी लेकिन आज तक जो मनुष्यता है गलत सिद्धांतों के कारण गलत एक छोटी सी कहानी और अपनी बात को दूर करूँ एक राजन के पास से एक पंखा देखने वाला गुजरता था वो बहुत जोर से चिंता क्या ऐसे अनुखे पंखे कभी भी नहीं बने दुनिया सम्राट के पास दुनिया के पौने पौने के पंखे थे उसने झांके के से देखा कि ऐसे अनुखे पंखे पहुंचाया देखा एक साधारण गरीब आदमी गलत पंखे बेचता था वही साधारण पंखे बलोता से पंखे बेचता सम्राट ने बहुत सुना जो चिल्ला रहा है कि अनूठे पंखे ऐसे में कभी देखे गए और न कभी बने सम्राट ने उस पंखे बारे पूछा बुला लिया और उसने पूछा कि पंखों की गोबी क्या है देखते तो बिल्कुल तो साधारण है और उस पंखे वाले ने कहा महाराज असाधारण दिखने वाले अक्सर साधारण होते ये पंखा बहुत असाधारण है दिखाई नहीं पड़ता है क्या खुदी है इसकी उसने कहा ये सौ चलता है इसकी सौ की गारंटी सम्राट ने कहा हैराम कर रहा है और ये पंखा इतना कमजोर दिखता है कि दो घंटे समझाए तो मुझे उस आदमी ने कहा मैं तो गाड़ी से देता हूँ सम्राट ने कहा देते उस आदमी होता सौ पे दाम है ज्यादा दाम भी ले सम्राट ने का मैंने बहुत पंखे देखे लेकिन दो पैसे के पंखे के दाम सौ रुपए तुम कहते क्या धोखा देना चाहते हो फांसी लगवा दूंगा उस आदमी होता चिंता मत करूंगे मैं रोज आपके महल की ऊँचे से गुजरता हूँ जितन पंखा तुम चाहे मुझे बुला लीजिए और रुपये चाहे तो आपके मध्य पीछे भी दे सकते लेकिन ने मैं रवि आज भी हूँ और मेरा तो भरोसा नहीं कमर आपका भी तो भरोसा नहीं पंखा की इसलिए जाना महाराज ने पंखा झलके बताया भी और आदमी ढंका ये पंखा झलने की धन नहीं ये पंखा तो पौता लेकिन धन से चला इसलिए सुनते महाराज हमारे खिलाफ तो गारंटी आज ये गलत है आज ये ढंग बदल बहुत हो चुकी है ये बात पाँच छह हजार साल से चुनके चुके हम परेशान सारी दुनिया परेशान है अब हमें बदलाव करनी पड़ेगी आदमियों को करना पड़ेगा स्वीकार और सिद्धांत बदलने पड़ेगा ये दुनिया बदलने के लिए चुनाव करेंगे आदमी गलत होगी सिद्धांत गलत है आदमी के लिए सिद्धांत है सिद्धांतों के लिए आदमी नहीं है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 इस स्वीकृति के भीतर आदमी को जगाएंगे और कहेंगे अपने प्रति जागो क्या क्या तुम्हारे भीतर है और मजे की बात है जितना ही जागिए जो स्प्रेष्ठ है वो फ्रेष्ठ जाता है जागने पर जोष्ठ है वो वही हो जाता है संयोग की कोई जरूरत नहीं पड़ती संयोग धोखा सही आदमी बेईमान आदमी सही आदमी अपने अपने साथ लड़ाई और जो अपने साथ लड़ाई कर वो हमेशा पाथन में देता है नहीं आदमी को आदमी के भीतर मराना चाहिए जगाना है और कैदानी के सूत्र पर कल तीस में सूच पर सुधर में बात करूँगा और हमसे सूच करूँगा सूत्रों से हम बात की है कल तीस में सूच पर सुधर बात करूँगा आज में कैसे जागे उन बातों पर तो भी तरफ़